प्रश्नोत्तर दीपमाला योग एवं ध्यान जिज्ञासा लंबिका योग का क्या लाभ है और इसका अभ्यास कैसे होता है समाधान इस योग का अभ्यास करने वाले योगी के सहस्त्रार से अमृत का स्राव होकर पूरे शरीर में प्रवाहित होता है जिससे उसकी भूख प्यास शांत हो जाते हैं शरीर स्वस्थ रहता है और वह दीर्घायु होता है इसका विवरण हठ योग के ग्रंथों में मिलता है पर इसे पुस्तक देखकर नहीं करना चाहिए किसी योगी गुरु के सानिध्य में रहकर करना ही उचित है इसकी विधि में कहा गया है कि जिहवा के नीचे के हिस्से जहाँ से वह मूल से जुड़ी हुई है कि चमड़ी को थोड़ा काटकर कर और सदी से उसका घाव ठीक करना चाहिए इस प्रकार एक साथ न करके कई बार ऐसा करना पड़ता है फिर अभ्यास करके जीवा की लंबाई को बढ़ाया जाता है जिससे वह पतली भी होती है फिर उसे लपेटकर अंदर ले जाकर तालू के पीछे ऊपर की ओर छिद्र में स्थित करना चाहिए फिर ध्यान का अभ्यास करना चाहिए तब सहस्रार से अमृत का स्राव होता है जो पूरे शरीर में व्याप्त हो जाता है यह अमृत स्राव स्थूल वस्तु नहीं है केवल अनुभव वैद्य ही है कोई दूसरा उसे देखना चाहे तो नहीं देख सकता जिज्ञासा किसी साधक का निश्चय हो कि आत्मा निराकार है और आ, आकृतियां मिथ्या है, तब उसे जप के समय ध्यान किसका करना चाहिए? समाधान कोई भी साधना साधक की योग्यता पर निर्भर करती है और वह योग्यता साधक को ही पहचाननी पड़ेगी यदि साधक चैतन्य भाव में सतत स्थित रहता है और उसे दृढ़ निश्चय हो गया है ये आकृतियाँ मिथ्या है तो उसे किसी मूर्ति का अवलंबन लेने की आवश्यकता नहीं है जब उसको यह निश्चय हो जाए कि आकृतियाँ मिथ्या हैं तो उसका मन स्वाभाविक ही शांत हो जाएगा यह बात साधक स्वयं भी जानेगा कि क्या सचमुच ऐसा हो रहा है यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो उसकी स्थिति अभी चैतन्य भाव में सतत रहने की नहीं है उसने मात्र सुनकर या पढ़ जाना है ऐसी स्थिति में तो उसे कोई अवलंबन लेना ही चाहिए चाहे वह किसी देवता की मूर्ति का हो अथवा गुरु की मूर्ति का या मंत्रार्थ चिंतन का यदि ऐसा नहीं करेगा तो जब के समय जगत संबंधी चिंतन होगा जब वह किसी अवलंबन के माध्यम से आगे बढ़ेगा तो उसे धीरे धीरे समझ में आएगा ईश्वरों गुरुरात मूर्ति भेद विभाग तब उसे किसी बाह्य अवलंबन की आवश्यकता नहीं रहेगी